जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था यदि तो युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर डालूँगा माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं हम लोगों ने जो वनवास भोगा है तथा द्रौपदी को अपमान का दुख सहना पड़ा है उन सब का बदला आज तुझे मार कर चुका लूंगा यह कहकर भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के, समय, के समान छब्बीस बाढ़ छोड़े फिर दो बाणों से उसका धनुष काट दिया दो से उसके सारथी को मार डाला चार बाणों से चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया और दो बाणों से छत्र तथा छह से ध्वजा को काट डाला इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वर से सिंहनाथ करने लगे इतने में कृपाचार्य आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया भीमसेन ने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था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 यह देख अभिमन्यु ने प्रत्येक को पांच पाँच बाण मारे अभिमन्यु के इस पराक्रम से वे नहीं सह सके अतः उस प्रत्यक्ष बाणों की वर्षा करने लगे फिर तो अभिमन्यु ने वह पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणी इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हों इसके बाद उसने विकर्ण पर चौदह बाणों का प्रहार करके उनके रस से ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला सा पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीर को घायल दूसरे दूसरे दुर्मुख ने सात बाढ़ मारकर श्रुतकर्मा को बीध डाला एक बाढ़ से उसकी ध्वजा काट दी फिर सात से सारथी को और छह से घोड़ों को मार गिराया इसने श्रुतकर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़े के रथ पर ही खड़े होकर उसने दुर्मुख के ऊपर प्रज्वलित उल्का के समान शक्ति छोड़ी वह दुर्मुख का कवच भेद कर शरीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई इधर सुतकर्मा को रथहीन देखकर कर महारथी सुत ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया राजन इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयसेन को मार डालने की इच्छा से श्रुतकीर्ति उसके सामने आया जयसेन ने तनिक मुस्कुराकर श्रुतकीर्ति के धनुष को काट दिया अपने भाई का धनुष कटा देखकर सतानी बारंबार बारम्बार करता हुआ वहां पहुंचा उसने अपने सुदृढ़ धनुष को तानकर कर दस बाणों से जैसे को घायल किया जैसे के पास उसका भाई दुष्कर्ण भी मौजूद था उसने नकुल पुत्र सतानिक के धनुष को काट दिया सतानिक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया और उन्हें दुष्कर्ण को लक्ष्य करके छोड़ दिया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 यह देख पांचों कहके राजकुमार क्रोध में भरे हुए सतानीक की सहायता के लिए दौड़े उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख दुर्जय दुर्मर्सन सत्रंजय और शत्रु आदि आपको महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ आडटे एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के बाद दो घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बीज गईं तब शांतनु नंदन भिष्म जी भी महात्मा पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक बढ़ाने लगे इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी, भी भीमसेन और धिष्ठ को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूंघने लगे फिर बड़े हर्ष से अपनी छावनी में गए